कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के दशम मंत्र का मूल मूल में विचार हम लोग कर चुके हैं नवम मंत्र तक ब्रह्म को सर्वाधिष्ठान होने से सर्वात्मक बताया जो तदुनाते कश्चन इस वाक्य के द्वारा बताया गया ब्रह्म का सर्वात्मकत्व है इस पर आक्षेप करते हुए यदि भेदवादी ये आशंका करते हैं कि जीव तो जन्म मरणादि संसार धर्मों से युक्त है संसारी है और परमात्मा जन्म मरणादि संसार धर्मों से रहित असंसारी है तो संसारी जीव परमात्मा से विलक्षण होने से विरुद्ध धर्म वाला होने से परमात्मा और जीवात्मा का अभेद नहीं हो सकता जीव परमात्मा से भिन्न ही है इस प्रकार की भेदवादी की आशंका का समाधान करने के लिए यदेवी तद अमूत्र यदअमूत्र तदन्वी यह मंत्र है और इस मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया जीवात्मा परमात्मा का अभेद स्वाभाविक है, भेद है। स्वाभाविक अभेद औपाधिक भेद से बाधित नहीं हो सकता जो जीव की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है चौरासी लाख प्रकार के उनमें चेतन विद्यमान है वही परमात्मा की तत्पदार्थ की उपाधि जो माया शब्दित शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है उसमें भी विद्यमान है तत्पदार्थ की उपाधि माया अर्थम पदार्थ की उपाधि कार्यक्रम संघात इन दोनों से विवेक करके उनसे उपहित तो चैतन्य मात्र को देखते हैं उन दोनों चैतन्यों का आपस में कोई स्वतः भेद नहीं है एक रस्ता है एक रूपता है दोनों में वह भी निर्विकार चेतन है यह भी निर्विकार चेतन है कार्यक्रम संघात उपाधिक चैतन्य का कोई स्वतः न जन्म है न मरण है धिक चैतन्य का भी स्वतः जन्म मरण नहीं है तो दोनों स्वतः निर्विकार चेतन है एक ही है उनमें कोई अंतर नहीं है और जो भेद प्रतीत हो रहा है वह उपाधि में है वह वैलक्षण्य भेद और उस उपाधि के भेद का आरोप उपहित में हो रहा है वह आरोपित भेद है वह स्वाभाविक अभेद का बाधक नहीं होगा इस अभिप्राय से यदि वह यह तद अमुत्र वाक्य ने तम पदार्थ तथा तत्पदार्थ के स्वाभाविक अभेद को औपाधिक भेद को बताया इस स्वाभाविक अभेद को दृढ़ करने के लिए ही द्वितीय पाद में कहा कि यदअमूत्र तद अनुह तो जो अमूत्र शब्द से ग्राह्य तत्पदार्थ की उपाधि माया है उसमें यत जो चेतन है तदेव वही इह। इस तुम पदार्थ की उपाधिभूत कार्य करण में भी है का मतलब उपाधि के बिना त्वम शोधित तमर्थ को और शोधित तदर्थ को देख ले तो उन वे एक ही है बिना उपाधि के उनमें णुमात्र भेद नहीं है ये दोनों के स्वाभाविक अभेद को दृढ़ करने के लिए दो बार कथन है जो अध्यात्म उपाधि में है वही वही अधिदैव उपाधि में है और जो अधिदेव उपाधि में है वही अध्यात्म उपाधि में है ऐसा तो इस प्रकार ये पारमार्थिक स्थिति होने पर भी जो स्वतः जीवात्मा परमात्मा का अभेद होता हुआ भी उस अभेद विषय को अज्ञान से आवृत्त विवेक नेत्र के कारण भेद को आरोपित करके उसे सत्य समझता है नाना ईव पश्यमें शब्द उपमार्थ में है तुझे से स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा अकेला ही है उसमें स्वप्न प्रपंच जो दिख रहा है वह उससे किंचित भी भिन्न नहीं है लेकिन नाना स्वप्न प्रपंच का स्वप्न दृष्टा के अज्ञान से आरोप करके उसे सत्य समझता उसमें फिर आरोपित तो स्वप्न दृश्य में सत्य तो करके व्यवहार करता है इसलिए स्वप्न में सुखी दुखी होता है ऐसे इस जागृत अवस्था में प्रतियमान भेद को भी है स्वप्न में जैसा जगत है ऐसा ही लेकिन जब तक स्वप्न है तब तक उसे कल्पित नहीं समझता जगने के बाद कल्पित समझता है मिथ्या समझता है इसलिए स्वप्नानुभव करने वाला स्वप्न को जब तक सत्य समझता है तब तक स्वप्न के दृश्य से सुखी दुखी होता है ऐसे जाग्रत अवस्था में भी वह शब्द बता रहा है कि ब्रह्मात्म के अज्ञान रूपी निद्रा से अध्यारोपित ये जो जागृत रूपी स्वप्न है इस स्वप्न में सत्यत्व अभिमान करके सत्य भेद समझता है नाना है नहीं एक अद्वैत ब्रह्म है तो भी उसे अपने से भिन्न और अपने को उससे भिन्न समझता है और कार्यक्रम संघात विशेष में तादात्म्य अभिमान करके उसकी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी दुखी होता है तब तक वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है जब तक इस आरोपित तो आरोपित्व को वह सत्य मानता है सत्य समझता है ये कहा जा रहा है मृत्यो स मृत्युमानोती यहा नानी पश्य उत्तरार्ध से तो इह यानि अद्वैते ब्रह्मणी अद्वैत ब्रह्म है अद्वितीय ब्रह्म है ब्रह्म से स्वतंत्र सत्ता वाली कोई अलग वस्तु है नहीं तो भी जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा से अलग कोई वस्तु न होने पर भी अलग वस्तु की कल्पना करके उसे सत्य समझता है ऐसे नाना पश्यती अद्वैत ब्रह्म में द्वैत की कल्पना करके उसमें सत्यत्व अभिनिवेश करके सत्य द्वैत देखता है जीव ब्रह्म का भेद सत्य देखता है अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ करके जन्म मरणशील संसारी समझता है ब्रह्म को असंसारी समझता है और उस असंसारी ब्रह्म से अपने को भिन्न जन्म मरणशील संसारी समझता है जो स, वह इस भेद दर्शन में सत्यत्व बुद्धि के कारण यह उसकी भ्रांति है इसे सत्य समझना इसके कारण मृत्यो हो, मृत्युम आपनोति अने पुनः पुनः जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है उसका संसार बना रहता है ये श्रुति भेद दर्शन की निंदा कर रही है और ये कर रही है जिस कारण से भेद दर्शन ही जन्म मरणादि रूप अनर्थ का हेतु है उस कारण से न करें उपक्रम में भी ये बताया गया था निर्वल्ली आगंतुक प्रतिबंध भेद दर्शन है तस्मात परांग पश्यती इससे अनात्मदर्शन रूपी आगंतुक प्रतिबंध जब तक है तब तक अभेद दर्शन नहीं होगा और अभेद दर्शन नहीं होगा तो ये जन्म मरण होता रहेगा इसलिए इस आगंतुक प्रतिबंध को हटा करके जो वास्तविक स्थिति है उसे ग्रहण करने का अभ्यास करें यह इस श्रुति का अभिप्राय है ऐसा भाष्यम भाषकर भगवान बताएंगे तो भाष्य को देखिए येदेव इन कार्यकरण उपाधि समन्वितम समन्वित संसारवत अवभाषम तो इस कार्यकरण रूप उपाधि में तादात्म्य अभिमान करके उससे समन्वित यानी युक्त संसार धर्म वाला प्रतीत हो रहा है अज्ञानी के लिए जो चैतन्य तदेव स्वात्मस्थम आमूत्र तो जो स्वात्मस्थ यानी स्वयं की तुम पदार्थ की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में स्थित है अज्ञानी की अहंता जिस कार्यक्रम संघात में है उस कार्यक्रम संघात में जो स्थित है उसे स्वात्मस्थ कहा जा रहा है और जब उसे उपाधि से विविक्त करते हैं उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप उसका देखते हैं तो वह स्वात्मस्थ का स्वरूपत ऐसा अमूत्र अमूत्र शब्द से लेना है तत्पदार्थ की उपाधि को नित्य विज्ञान घन स्वभाव सर्व संसार धर्म वर्जित ब्रह्म तो जो इस अध्यात्म उपाधि कार्यक्रम संघात में मिला हुआ सा अज्ञानी के दृष्टि में चैतन्य है यद्यपि उन दोनों का वास्तविक तादात में हो नहीं सकता क्योंकि विषम सत्ताक है कार्यक्रम संघात है व्यवहारिक सत्ता वाला और ब्रह्म है चैतन्य है पारमार्थिक सत्ता वाला इसलिए अज्ञान वशात उससे तादात्म्यपन्न सा प्रतीत हो रहा है लेकिन परमार्थ दृष्टिया विविक्त ही है उपाधि से जो चैतन्य वही अमूत्र यानी तत्पदार्थ की उपाधिभूत तो माया में है तो तद नित्य विज्ञान स्वभाव सर्व संसार धर्मवर्जित ब्रह्म यमूत्र यदेव इह तदमूत्र इस प्रथम पाद की व्याख्या हो गई द्वितीय पाद है यद अमूत्र तद अनुह इसकी व्याख्या प्रारंभ करते भास्कर भगवान यमूत्र यानि अमुस्म आत्मनि <coughs> आत्मनि हैं जगत उपाधो। तो हैमूत्र शब्द से लेना जगत की कारण उपाधि जगत कारणत्व चैतन्य में जिस उपाधि के कारण प्रतीत होता है माया के कारण इसलिए माया यह अमूत्र शब्द का अर्थ होगा अमूत्र आत्मनि तो माया में स्थित है तदेव वही ये नाम रूप कार्यकरण उपाधि अनु विभाव्यम नान्यत तो कार्य नाम रूप आत्मक जो कार्यकरण उपाधि है अनेक कार्यकरण संघात है इस उपाधि में मनुष्यादि रूप से अभिव्यक्त होने वाला चैतन्य वह वही है जो तत्पदार्थ की उपाधि में ईश्वर के रूप में भास रहा है माया रूपी उपाधि को लेकर के परमेश्वर के रूप में भासता है जो वही जीव के रूप में कार्यकरण संघातरूप उपाधि के कारण भास रहा ये परमेश्वरत्व जीवत्व ये माया तथा कार्यकरण संघातरूप उपाधि के कारण भास रहे हैं औपाधिक रूप और इन औपाधिक रूपों से विलक्षण स्वतः एक रूप है स्वाभाविक रूप वह निर्विकार चेतन, जिसे न जायते मृयते वा विपस्थित इत्यादि से यमराज जी ने प्रारंभ में कहा वह चैतन्य उपाधि से युक्त प्रतीत होता है अज्ञानवशात वो परमेश्वर तथा जीव के रूप में दिख रहा है, और विवेक से उपाधि से विलक्षण उसे देखते हैं तो वही निर्विकार चेतन आत्मा है ब्रह्म है तं सती <coughs> स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया उपधिस्वभेदृष्टिलक्षण विद्य मोहिता सन्ईह अन्यो अहम् परस्माहम अन्यत परम ब्रह्म इति निन्नम उपलभते तो मृत्योसमृतिमा यई नान पश्य सूत्री व्याख्या तत्र एवं सति यहां से प्रारंभ करते हैं भाष्यकार भगवान तो तत्र एवं सति अर्थवा वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर कि जीवा का जीव तथा परमेश्वर का वास्तविक भेद नहीं औपाधिक भेद है वस्तुतः तो दोनों एक है ऐसी स्थिति होने पर भी जो अविद्या का कार्य है उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि ये दोनों हैं उपाधि का कार्य अविद्या का कार्य उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि ये दोनों अविद्या का कार्य है और अविद्या ऐसे स्पष्ट इंद्रिय से अनुभव में नहीं आती कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमीय दूर से कहीं धुआं दिख रहा है तो उसका कारण अग्नि का अनुमान किया जाता है बिना अग्नि के धुआं नहीं होता ऐसे ये जो कार्यकरण संघात्रूप संगा, जीव की उपाधि और परमेश्वर की उपाधि माया ये दोनों प्रकृति की ही अवस्था विशेष है वह प्रकृति मूल अविद्या गुणत्रय की साम्य अवस्था और माया है ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था ओ प्रकृति का प्रथम परिणाम है यानी माया भी प्रकृति का कार्य है और उसे एक उपाधि स्वभाव कहा जा रहा है और ये जो एक है कार्यक्रम संघात वह कार्यक्रम संघाद भी प्रकृति का ही अवस्था विशेष है परिणाम विशेष है इसलिए वो भी उपाधि स्वभाव है जीव की उपाधि ये अविद्या है यानी अविद्या का कार्य है ये हमें दिख रहे है अनुभव में आ रहे हैं तो कार्यम दृष्ट कारणम अनुमते के अनुसार इस अविद्या स्वभाव से उपाधि स्वभाव से अविद्या रूपी जो उस उपाधि का कारण है वह लक्षित होता है लक्षित होने का अर्थ है ज्ञात होता है उसका अनुमान किया जाता है और इसी उपाधि के कारण फिर भेद दृष्टि भी प्रतीत हो रही है जीव अलग परमेश्वर अलग दिख रहा है भेद दर्शन ये भी अविद्या है स्वतः एक चैतन्य में जीव और परमेश्वर ऐसा भेद अविद्या के कारण है। इसलिए इस भेद दर्शन, भेद दर्शन हैतीत रूप कार्य को भी देख करके अनुमान होता है उसके कारणभूत अविद्या का इसलिए अविद्या का एक विशेषण है उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या लक्ष्य का मतलब आ, अनुमीय मानया अविद्या तो उपाधि स्वभाव तथा भेद दृष्टि रूपी कार्यद्वय से अनुमीय मान जो अविद्या जिसका अनुमान किया जा रहा है ऐसी अविद्या इन दो कार्यों से उस अविद्या से मोहित हुआ जो जीव मोहित सन अविद्या के जो दो कार्य हैं उपाधि स्वभाव और भेद दर्शन ये किसको होता है उपाधि के साथ तादात्म्य जो करता है उसे परमेश्वर माया रूपी उपाधि को स्वीकार करने पर भी उस माया को और माया माईक जो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व है उसे अपना वास्तविक स्वरूप नहीं समझता ईश्वर तो तो माया में तादात में करेगा तो माया का जो स्वभाव है वह ईश्वर में आरोपित होगा ईश्वर अपने आप को वैसा समझेगा लेकिन ईश्वर का माया के साथ तादात्म्य नहीं होता उपाधि में आने पर भी उपाधि को अपना स्वरूप नहीं समझता अपने पारमार्थिक स्वरूप का विस्मरण ईश्वर को नहीं होता इसलिए माया उपाधि को चैतन्य जो परमेश्वर कहलाता है वह अपने आप को उस समय भी तस् करता रिमा विध्यकर्तार ऐसा निर्विकार अकर्ता चेतन ही अनुभव करता है और होता किसको है उपाधि के साथ तादात में अभिमान तो जीव को इसलिए वह उस अविद्या से मोहित होता है मोहित हुआ कौन जीव यह शब्द से ग्राह्य है जो यने व पश्यति यहाँ यह, यह सर्वनाम है इस सर्वनाम से ग्राह्य है अविद्या से मोहित हुआ जीव वह अविद्या कैसी है तो कहा कि उपाधि स्वभाव भेद उपाधिस्वभावेदृष्टि लक्षणया उपाधि स्वभाव तथा भेद दृष्टि से अनुमीय मान जो अविद्या उससे मोहित हुआ जो जीव मोहित होकर के क्या करता है कि ब्रह्म अनानाभूत है यह यानि ब्रह्मणी अरे ब्रह्म कैसा है अनानाभूत का अर्थ है अद्वितीय है ईश्वर को अपने उस अद्वितीय स्वरूप का विस्मरण नहीं है इसलिए ईश्वर को भेद दर्शन का फल पुनः पुनः जन्म मरण प्राप्त नहीं होता जिसे भेद दर्शन होता है परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग न होते हुए भी वस्तुतः ही अलग अलग है ऐसा अज्ञान के कारण समझता है जो जीव समझता है ऐसा अविद्या से मोहित हुआ जीव जो है वह यहा यानी अनाना भूते ब्रह्मणी नाना युव पश्यती तो भेद दर्शन करता है अविद्या के कारण अविद्या से मोहित होने से तो भेद दर्शन है जीवात्मा परमात्मा अलग अलग न होते हुए भी परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कर्मफल विधाता के रूप में समझना अपने आप को कर्ता भोक्ता संसारी जन्म मरणशील कर्मफल भोक्ता के रूप में समझना अलग उससे यह है नाना दर्शन तो यह इह व पश्चे थी तो इस नाना दर्शन का फल क्या होगा तो कहा मृत्यु समृत्यु आप स मृत्यो आपनोति उसे पुनः पुनः जन्म मरण की प्राप्ति होती है इस अभिप्राय से कहते हैं कि अविद्या मोहित सन यभूत परस्तम मत्अन्यम ब्रह्म पश्यति भिन्नमशते तो भेद दर्शन करता है स मृत्योर मैने मृत्यु पुनः पुनः जन्म मरण भावम आपनोति प्रतिपद्यते ये उसका फल बताया और तो ये जो अविद्या का विशेषण है न उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि उपाधिस्वभावेदृष्टिलक्षण इसका, इस विशेषण का विग्रह करके बताते हैं टीकाकार उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि में कर्मधारेस, दो समास कर्मधार कर्म दो, उपाधि द्वन भेद स्वभावेदृष्टिश्च ये दोनों दो समास का विग्रह है उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि अर्थाभ्यामे उपाधि रूप पदार्थ और भेद दृष्टि इन दोनों से कारण कारणतया लक्ष्य उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण ये दोनों हैं कार्य अविद्या के इसलिए इन दो कार्य रूप का, दो जो अविद्या के कार्य है इनसे इनके कारण के रूप में जो लक्षित होती है जानी जाती है उसे कहा जाता है उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण धूम लक्षण है वन्नी धूम लक्षण है का अर्थ है धूम से जाना जाता है जहां धूम दिख रहा है वन्नी नहीं दिख रहा है वहाँ पर भी वन्नी को हम जान सकते हैं वन्नी विषय निश्चय कर सकते हैं धूम से ऐसे अविद्या नहीं दिख रही है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या नहीं दिख रही है लेकिन उसका कार्य उपाधिरूप पदार्थ और भेद दर्शन इसको देख करके अविद्या जानी जाती है लक्षित होती है इसलिए उसे कहा गया उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा अविद्या और उस अविद्या से मोहित सन आवृत्त हो गया है ज्ञान नेत्र जिसका वह क्या करता है भेद दर्शन करता है तो आगे टीका में है कि नहीं अंतकरण उपाधेर भेद दृष्ट अनिर्वाच्य अविद्याम अंतरेण संभव तो अविद्या अनिर्वचनीय अविद्या कैसे उपाधि की तथा भेद दृष्टि की कारण है इसे स्पष्ट करने के लिए यानी अविद्या स्वभाव और भेद दृष्टि को माना गया अविद्या का कार्य उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि को और अविद्या को माना जा रहा है कारण तो इनके कार्य कारण भाव को स्पष्ट करने के लिए टीकाकार लिखते हैं कि उपाधि स्वभाव शब्दित तो जो अंतकरण रूपी उपाधि है उपाधि स्वभाव शब्द से लेना अंतकरण रूपी उपाधि को तो इसलिए कहते हैं अंतकरण उपाधि अंतकरण और आदि शब्द से इंद्रिया और शरीर कार्यकरण संघा यह है उपाधि स्वभाव उपाधिभूत पदार्थ इनका और भेद दृष्टि कहते सम्भव यानी उत्पत्ति जन्म अनिर्वाच्य अविद्याम अंतरेण न तो बिना अविद्या के इनका जन्म नहीं हो सकता अनिर्वाच्य अविद्या यदि ना हो तो ब्रह्म तो किसी का कार्य भी नहीं कारण भी नहीं है तो ये यह अंतकरणादि यानी कार्यकरण संघात और भेद दर्शन ये अद्वितीय ब्रह्मा जो किसी का कार्य नहीं कारण नहीं उससे नहीं हो सकते इसलिए उस अविद्या की कल्पना करनी पड़ती है कैसे ये अविद्या के लक्षक बनते हैं ज्ञापक बनता है, ये कह रहे हैं नुभव में आ रहे हैं जो अंतकरणादि उपाधि भूत पदार्थ और भेद दर्शन ये जिसके बिना अनुपपन्न है जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है तो दिन में न खाते हुए देवदत्त का प्रतीयमान पीनत्व रात्रि भोजन का गमक बनता न ज्ञापक बनता ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि बिना अविद्या के निर्विशेष ब्रह्म से निरुपाधिक ब्रह्म से अंतक उपाधि रूप पदार्थ तथा भेद दर्शन संभव नहीं है लेकिन इनकी प्रती हो रही है इसलिए दिन में न खाते हुए यदि रात में भी भोजन नहीं करेगा तो पीनत्व तो अनुपन्न है लेकिन दिख रहा है तो निश्चित है दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता है ऐसे वो अविद्या ब्रह्म से तो संभव नहीं है भेद दर्शन और उपाधि स्वभाव तो है कोई ना कोई स्वभाव तथा भेद दर्शन का उत्पादक वो कौन है अविद्या इस प्रकार अविद्या का निश्चय होता है कि उपाधेर भेद अविद्याम अवाच्यद्याण संभव न कार्य नव संवित संबंध से दुर्निप्वाद केवल ब्रह्म और कार्यक्रम संघात इनका जो कार्यकारण भाव है ये नहीं हो सकता संभव है नहीं लेकिन दिख रहा है कार्य इसलिए अनादि अनिर्वचनीय अविद्या की कल्पना करनी पड़ती है तो कार्य कारण भाव दूर निरूप होने से और ब्रह्म तो स्वतः असंग है उसका कारणत्व रूपेण अंतकरणादि रूप उपाधि के साथ संबंध भी बिना आविद्या के असंभव है इसलिए का संवित संबंधस्य से इसमें संवित संबंधस्य में संवित शब्द का अर्थ तो है ब्रह्म और उसका संबंध भी उपाधि के साथ बिना अविद्या के असंभव है संबित कहते ज्ञान को तो ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म चेतन जो ब्रह्म वो तो असंग वही ही अयम पुरुष के अनुसार असंग है और उस असंग ब्रह्म का उपाधि के साथ संसर्ग बिना अविद्या के दूर निरूप है तो नानव यहाँ पर जो ईव शब्द है मूल मूलश्रुति में वह ईव शब्द उपमार्थक है एक अतः टीकाकार कि शब्द यथा स्वप्ने भावेपि ना भावी नानाध्या सत्यभिनिवेशन व्यवहरती तो उपमार्थक होने से वो क्या अर्थ निकलेगा तो कहते हैं जैसे दृष्टांत को बताएगा वो स्वप्न दृष्टांत को ये वह शब्द तो स्वप्न में स्वप्न दृष्टा को छोड़ करके और कोई है नहीं लेकिन इसलिए कहते हैं नानात्वाभावे नानात्वम अध्यारोप्य और उस अध्यारोपित नानात्व में जब तक स्वप्न दर्शन हो रहा तब तक सत्यत्व अभिनिवेश करके सत्यत्व अभिनिवेशन व्यवहारति वो स्वप्न दृष्ट व्यवहार करता है सुखी दुखी होता है तथा ये तो दृष्टान्त हो गया अब दार्टान्त में कहते हैं तथा जागृते नानात्व अध्यारोप्य तो जागृत अवस्था में भी वास्तविक रूप से जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है जीव जीवों में कोई भेद नहीं है लेकिन नानात्वम अध्यारोप्य सत्यत्व अभिनिवेशन यो व्यवहारती और उस भेद दर्शन में नानात्व का अध्यारोप किया और उसे अध्यारोपित न समझ करके मान लिया स्वप्न दृश्य को सत्य तो सत्यत्व सत्यत्वाभिनिवेशन यो व्यवहारती जागृत अवस्था में व्यवहार करता है जो तस्तत्वात् उसकी निंदा कर दी उसको अनर्थ रूपी फल बताया श्रुति ने कि उसका पुनर्जन्म होता तो निंदितत्वात अर्थ, अर्थ निकलेगा कि पुनः पुनः जन्म मरण का हेतुभूत जो भेद दर्शन है उसे छोड़ दे और अभेद दर्शन करें ये वाक्यर्थ निकलेगा इसी अभिप्राय से कहते है कि तस्य निंदित्वात एक रसम ब्रह्म वासमी इति प्रतिपत्तव्यम इत्य तो भेद दर्शन की निंदा होने के कारण एक रस जो ब्रह्म है निर्विकार चेतन यही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है वह मैं हूं मेरा भी वही वास्तविक स्वरूप है उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप मेरा ब्रह्म ही है ऐसा अनुभव करे प्रतिपत्तव्य अर्थ है ये ज्ञान प्राप्त करे भाष्य में है थोड़ा तस्मात तथा न पश्चेत तस्मात् जिस कारण से भेद दर्शन का फल पुनः पुनः जन्म रू, मरण रूपी अनर्थ है उस कारण से तथा न पश्य तेने पुनः पुनः जन्म मरण के हेतु भूत का दर्शन न करें द्वैत दर्शन न करें, तो फिर किस प्रकार ग्रहण करें तो कहते विज्ञानिक रसम नैरंत न आकाशवत परिपूर्णम्। अहम् अस्मि ब्रह्म अहम अस्थ्येती वाक्या तो ये वाक्यार्थ निकलेगा कि विज्ञान का प्रज्ञान घन विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा का एक ही स्वरूप है चिन्मात्र विज्ञानसम का चिमात्र और नैरंतरे आकाशवत्तूर्ण अखंड है है, और आकाश जैसे पूर्ण है सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे सर्वत्र सर्व्यास जातीय विजातीय स्वगतभेदरित ब्रह्म ही मैं हूँ यश्येत ये दर्शन करें ये त्रेत्र तत्र तत्र समाधया, जहाँ जहाँ भी चक्षुरादी इंद्रियों के माध्यम से मन जाए वहां चक्ष इंद्रियों के विषय जो अध्यारोपित रूपादि पदार्थ हैं, वहीं तक अपने मन को सीमित न रख करके उनके अधिष्ठान प्रज्ञान घन ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण करें ये, यह यद अमूत्र तदी इत्यादि मंत्र का अभिप्रेत अर्थ निकलेगा इसलिए साधक को शुरू में क्या करना है तो एक प्रकार से वेदांतार्थ चिंतन में ही मन को लगाना है तो वेदांत अर्थ है सर्वम खल ब्रह्म ईशावाश्यम इदं सर्वं। इन वाक्यर्थ का अनुसंधान करने में ही मन को लगा ले तो ये जो भेद दर्शन रूप आगंतुक प्रतिबंध है ये शांत होगा और फिर ब्रह्म का आत्म रूप से दर्शन होगा उससे अभिद्या जो अनादि अनिर्वचनीय अभिद्या है वह निवृत्त होगी बाधित होगी ये कहा जा रहा है। तो भाष्य में है प्रागेकत्विज्ञात आचार्य आगम संस्कृत इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं कि एक चेद्रह्म कथम ज्ञात्रे विभाग इशंक्य अग्ञित भेदेन प्राग एकत्व प्रागेक कहते हैं यदि ब्रह्म अकेला ब्रह्म ही ब्रह्म है ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं और वो ब्रह्म भी एक रस है एक रूप है तो फिर जीव को ज्ञाता ब्रह्म को ज्ञे ऐसा कैसे कहा जा रहा ज्ञात्री रूप ब्रह्म और गे रूप ब्रह्म जीव ज्ञात ज्ञाता है उसका ज्ञे है ब्रह्मा ये ज्ञात्री गात्री भेद कैसे सिद्ध होगा त्रिपुटी इस प्रकार की शंका का समाधान करते हैं कि अज्ञम प्रतिकल्पित भेदेन जो अज्ञानी है अनिर्वचनीय अविद्या से मोहित चित्त वाला है उसके दृष्टि में कल्पित जो भेद है अज्ञान के कारण कल्पित जो भेद और उस जब तक वो कल्पित भेद है तब तक कल्पित ज्ञात्री भाव है जीवात्मा ज्ञाता है ब्रह्म ज्ञे है कल्पित यात्री के भेद है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्राग एकत्व तो विज्ञान एकत्व तो अनुभव होने से पहले एकत्व तो का अज्ञान है जीव ब्रह्म के एकत्व तो का अज्ञान रहेगा एकत्व तो ज्ञान से पहले तक उस अज्ञान के कारण जीव ज्ञाता है उसे श्रुति कहती है प्राप्य वरान निबोधत श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुखारविंद से वेदांत श्रवण करके उस ब्रह्म को जानो इन्हें ब्रह्म को ज्ञ बता रही है जीव को ज्ञाता बता रही है तो ये जो ज्ञात्री भेद है वह एकत्व विज्ञान से पहले तक है अनवेष्टव्यात्म विज्ञान प्राक प्रमातृत्व आत्मन एक अन्वेष्टव्यात्मा यानि ज्ञे आत्मा है ब्रह्म और उसका विज्ञान यानि मय के रूप में अनुभव होने से पहले तक जीवात्मा प्रमाता है यानि ज्ञाता है और अन्विष्ट सैत प्रमातव पापमदोषादि वर्जित और जैसे ही ज्ञेय ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होता तो उस समय फिर प्रमाता नहीं रहता वह प्रमाता स्वयं जिसका अन्वेषण कर रहा था अपहत पापमत्वादि स्वरूप ब्रह्म का तदात्मक हो जाता है जब तक समुद्र से नदी का मिलन नहीं होता तभी तक नदी का अपना परिचिन स्वरूप रहता है नाम रूप रहता है और समुद्र में मिलते ही नाम रूप समाप्त नाम रूप से विनिर्मुक्त होकर के ही समुद्र में मिल पाती है यथा नद्य समुद्रे अस्त गति नामे विह तथा विद्वाम विमुक्त परात पर उपैति दिव्य तो प्राक्ञा से पहले क्या करना है उस एक विज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपाधि तथा भेद दर्शन की कारणभूत अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान को निवृत्त करने वाला जो एकत्व अनुभव है वो प्राप्त करना है उस एकत्व अनुभव को प्राप्त करने के लिए विपरीत भावना को मिटाना पड़ेगा ना विपरीत भावना है भेद दर्शन तो भेद दर्शन को मिटाने के लिए अभेद दर्शन पहले प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा वो प्रयत्नपूर्वक दर्शन है एक प्रकार से मनन निधि मनन में भी जो शास्त्र ने बताया हुआ तत्वमशी वाक्यादि रूप शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित ब्रह्मात्म एकत्व का साधक और ब्रह्मात्म एकत्व में बाधक जो द्वैत दर्शन है उसकी निवर्तक युक्तियों से चिंतन किया जाता है का ये मनन है वो है एक प्रकार से यहाँ पर आ, बताया जा रहा है प्रयत्न से किया जाने वाला एकत्व दर्शन आगंतुक प्रतिबंध को निवृत्त करने के लिए मनन और निदासन वो कर ले उससे पहले शास्त्र का आचार्य के मुख से विचार इसलिए भाष्कर लिखते हैं कि आचार्य आगम संस्कृत न मनसा अह मनसे व इदम मनसा शब्द से लेना है आचार्य और आगम यानी शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो तत्वमशादी शास्त्र है उससे संस्कृत जो मन है का मतलब आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र से संस्कारित मन है एकत्व के संस्कारों से संस्कारित मन है। और उस मन से आपतव्य वो आपव्य है जो हमें अविद्या के कारण चित्त में पड़ी हुई विपरीत भावना से भेद दर्शन हो रहा है शास्त्रार्थ अनुभव में नहीं आ रहा है उस भेद दर्शन का विपरीत भेद संस्कार दृढ़ है तो उस उसी के कारण भेद दर्शन होगा तो भेद दर्शन के संस्कार से विपरीत भेद दर्शन के संस्कार को कहा जाएगा विपरीत भावना अशुभ भावना अशुभ संस्कार उससे विपरीत संस्कार होगा शुभ संस्कार एकत्व का संस्कार और एकत्व का संस्कार अर्जित करना है एकत्व का संस्कार अर्जित करने का अर्थ है जहां जहां भी चक्षुरादि इंद्रियां मन को ले जाएगी वहाँ वहाँ से अपने प्रयत्न से मन को निकाल करके अधिष्ठानभूत भूत उन वस्तुओं का अधिष्ठानभूत ब्रह्म अभिमुख करना मन को तो माना जाता है ब्रह्माकार बनाया जा रहा है सर्वत्र व्याप्त ब्रह्माकार तो ईशावास्यम इदम सर्व तो चक्षु इंद्रिय जो रूप दिखा रहा है वो रूप नहीं अपितु उसका वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान भूत ब्रह्म है श्रोत्र इंद्रिय जो शब्द दिखा रहा है वह शब्द वह वास्तविक नहीं उसका वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान एकरस ब्रह्म है वो मैं हूँ ऐसा ग्रहण करना है इसे कहा जा रहा है मन से व इधम आपतव्यम इत्यादि से इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं